शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी सूर्य बोले विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो तत्पश्चात मैं लोक रक्षक रक्षा के लिए शिव सम्बन्धी आगमों का वर्णन करूँगा पर्वत वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार पचास करोड़ योजन है भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है इसलिए उनमें तीर्थत्व तो प्रकट हो गया है तथा तो अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान दान और जप आदि करना चाहिए अन्यथा वह रोग दरिद्रता तथा तो मूक्ता आदि दोषों का भागी होता है जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्योनि में ही जन्म लेता है पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा हिस्सा भी पाप न करे क्षेत्रे पापस् करणम दृढ़म भवती भूसुराह पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप मन नाचरे सिंधु और सद्रु सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और आठ मुख वाली कही गई अर्थात उसकी आठ धाराएं हैं विद्वान पुरुष सरस्वती के उन उन धाराओं के तट पर निवास करे तो क्रमशः ब्रह्म पद को प्राप्त ले कर लेता है हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा सौमुख वाली नदी है उसके तट पर काशी प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है सोणभद्र नदी की दस धाराएं हैं वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा तो अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के चौबीस मुख स्रोत हैं उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है तमसा के बारह तथा रेवा के दस मुख हैं परम पुण्यमयी गोदावरी के इक्कीस मुख बताए गए हैं वह ब्रह्महत्या तथा गोवर्ध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र को देने वाली है कृष्ण बेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है उसके अट्ठारह मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु विष्णुलोक प्रदान करने वाली है तुंगभद्रा के दस मुख हैं वह ब्रह्मलोक देने वाली है पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के नौ मुख कहे गए हैं ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं सरस्वती नदी पंपा सरोवर कन्याकुमारी अंतरिक तथा शुभ कारक श्वेत नदी ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है उसके सत्ताईस बताए गए हैं वह संपूर्ण अभूष्ट वस्तुओं को देने वाली है उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले है कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं